अथ श्रवण रत्न प्रथम श्रवण का स्वरूप दिखाते हैं जो सुनने में आवता सभी ही सरवण अधिकारी के भेद से जुदा जुदा पहचान जो अधिकारी ज्ञान का गुरु से पूछे त महावाक्य के अर्थ का श्रवन कर अर्थ यह है कि जो कुछ सुनने में आता है सो सभी श्रवण कहा जाता है यह तो श्रवण का साधारण स्वरूप है जैसे ईश्वर ईश्वर की इच्छा ईश्वर का प्रयत्न और ज्ञान तैसे ही देश काल अदृष्ट प्राग भाव और प्रतिबंधा भाव ये नौ सर्व कार्य के कारण होने से साधारण कारण कहे जाते हैं और जो एक ही कारण हो वह असाधारण कारण होता है जैसे रसना इंद्रिय से एक रस का ही ज्ञान होता है सुगंध आदि का नहीं होता है तैसे ही जो श्रवण किसी एक ही के वास्ते हो वह श्रवण का असाधारण स्वरूप कहलाता है जैसे महावाक्य का श्रवण एक ज्ञान की इच्छा वाले के ही वास्ते है इससे महावाक्य के श्रवण को असाधारण श्रवण कहते हैं जो पुरुष आत्मज्ञान की इच्छा वाला है सो सत वस्तु को ही गुरु से पूछता है और महावाक्य के अर्थ को ही बार बार करता है क्योंकि हर वक्त वेदांत का चिंतन करने से संशय की निवृत्ति हो जाती है संशय ही पदार्थ के ज्ञान में प्रतिबंध होता है इसी को असंभावना भी कहते हैं वह भी दो प्रकार की होती है एक तो प्रमाणगत और दूसरी प्रमेयगत कहलाती है प्रमेयगत को आगे कहेंगे यहां प्रमाणगत का विवेचन करते हैं प्रमाण कहिए शास्त्र गत कहिए उस शास्त्र में असंभावना या संशय यह है कि वेदांत के वचन स्वर्ग या मोक्ष का कथन करते हैं इसमें जो संशय है उसको प्रमाणगत असंभावना कहते हैं सो वेदांत शास्त्र के बार बार श्रवण करने से ऐसी प्रमाणगत असंभावना की निवृत्ति होकर निसंशय हो जाएगा जैसे रत्न के परखने वाले जौहरी होते हैं जो नाना प्रकार की युक्ति सुनाके उस रत्न वाले को निसंशय कर देते हैं तैसे ही यह जो श्रवण है उसमें अनेक प्रकार के जो संशय हैं जैसे वेदांत शास्त्र के सुनने का हमारे को अधिकार है वा नहीं है अब इस प्रकार श्रवण करने से कौन फल होता है स्वर्ग प्राप्त होता है कि मोक्ष अथवा इसका सुनना निष्फल होता है इस रीति से जो अनेक प्रकार के संशय होते हैं उन सर्व संशयों को जोहरी की नाई जो गुरु है सो अनेक प्रकार की युक्ति सुनाके शिष्य को निसंशय कर देते हैं आत्मा सर्व में होने से आत्मजिज्ञासा सर्व को ही होती है इससे श्रवण का सभी को अधिकार है और स्वर्ग को तो वेदांत ने बार बार अनित्य कहा है अतः नित्य जो मोक्ष है उसके प्रतिपादन करने से वेदांत की सफलता है इसी से वेदांत में अपूर्वता है इस प्रकार की युक्ति रूपी बाघिनी को देख शाल रूपी संशय भाग जाता है इस रीति से श्रवण रूपी रत्न में जो नाना प्रकार के संशय हैं उनसे जिज्ञासु को निसंशय होकर श्रवण करना चाहिए इसी से उसको रत्न कहा है और जिज्ञासा ही श्रवण का कारण है पूर्व जो साधारण व असाधारण दो प्रकार का श्रवण कहा सो ही इसका स्वरूप है और असंभावना की निवृत्ति इसका फल है मनन करने की सामर्थ्य नहीं हो तब तक श्रवण करते रहना यही श्रवण की अवधि है श्री वणरत्न